तब महेश्वर के चरणों में प्राणी पाद करके श्री विष्णु वैकुंठ को और श्री ब्रह्मा सत्यलोक को चले आए संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को लौट गए इधर उन महारुद्र ने जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सतपुरुषों की गति है देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंख जोड़ के वध का निश्चय किया तब उन्होंने अप्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न मैं राज्य वापस ही दूंगा और न मैं अधिकारों को लुटाऊंगा तुम कल्याणकर्ता भगवान रुद्र के पास लौट जाओ और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दो वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे तुम व्यर्थ बकवाद मत करो श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठ यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौटा और उनसे सारी बातें ठीक-ठीक कह दी सब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओ के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा रुद्र बोले हे वीरभद्र हे नन्दिम क्षेत्रपाल आठो भैरव आज मैं शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के लिए निमित्त चलता हूं आज मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो, हो जाएंगे और अभी-अभी कुमारो स्वामी कार्तिक और श्री गणेश के साथ यात्रा करेंगे भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेगी श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुने ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े फिर तो सभी वीरगण हर हर्ष हो मग्न होकर उनके पीछे-पीछे चलने लगे इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष भरे वच धारण करके शाशास्त्र भगवान शंकर के निकट पहुंचे फिर वीर भद्र नंदी महाकाल सुभद्रक विशालाक्ष बाण पिंघलाक्ष विकंपन विरूप विकृति मणिभद्र बशकाल कपिल दीर्घ द्रुट विकार तम्रलोचन कलंकर बलिभद्र कालजीहा कुटीचर बलोमंतम रणशालक दुर्जय तथा दुर्गम आदि गण नायक जो प्रधान प्रधान सेनापति थे भगवान शंकर के साथ चले उनकी गणों की संख्या करोड़ों करोड़ों की आठो भैरव एकादश भयंकर रुद्र आठो वासु इंद्र 12 हो आदित्य अग्नि चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्वनी कुमार कुबेर यम निशति नल कुवर वायु वरुण बुध मंगल तथा अनन्य ग्रह प्राकर्मी कामदेव उग्र दण्ड उग्र दण्ड कोर तथा कोटब आदि नेवी शीघ्र ही महेश्वर का अनुवागमन किया फिर स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली की शोभा धारण करके भगवान शंकर के साथ चली वे उत्तम उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे श्री हर्षमग्न होकर हस्ती नाचती और उत्तम भाव से गान करती हुई अपने भक्तों को अवेत तथा शत्रुओं को भय का प्रदान करती थी उनकी एक योजन लंबी भीषण कारजीवय लपलपाह रही थी वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा अघ ढाल तलवार धनुष बाण एवं योजना विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर गगन चुंबी त्रिशूल एक योजन लंबी शक्ति समुद्र मूसल वज्र खडंग तीर फलग वैष्णवास्त्र वरुण अस्त्र वायुवास्त्र नागपाश नारायण अस्त्र गंधर्व अस्त्र ब्रह्मास्त्र गरुडा अस्त्र परज अस्त्र पशुपाता अस्त्र और पर्वता अस्त्र महान प्राकर्मी सूर्य अस्त्र कालकाल महानाल महेश्वर अस्त्र यम दंडास्त्र सम्मोहन अस्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अनन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थे करोड़ों योगिनियों तथा डांकनिया उनके साथ थी फिर भूत पिशाच कोशमांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पशुपर्ग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहरवट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए श्री व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से मैं सारी वार्ता कह सुनाई शंखचूड़ने का कहा देवी शंभु के दूध मुख से रण निमंत्रण सुनाकर मैं युद्ध के लिए खुदत हुआ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किए और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया ततपश्यात अपने पुत्र को संपूर्ण दानो के राज्य पर अभिषेक करके उसे अपनी भार्या राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी पुनः है जब उनकी प्रिया तुलसी रोती हुई उनकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांडस बंधाया तदनंतर समादरत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा शंखचूड़ बोला सेनापति मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें शूरवीर दानवो और दैत्यों की 86 टुकड़ियाँ तथा बलशाली कंकों को निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले करोड़ों प्रकार से प्राक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं वे सभी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्राचित हों मेरी आज्ञा के धर्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हों शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकलें कालकेयो मोर्यो द्रोहारदूत तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए सामग्री से सुसज्जित होकर चलें श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुने सेनापति को यूं आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रो प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला उनका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण था महारथी महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों के अग्रण्य था इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वहदानवराज 3 लाख क्षोहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा आगे बढ़ने पर वह पुष्प भद्रा नदी तट के छिद्राश्रम में जा पहुंचा वहां एक मनोहरवट वृक्ष विराजमान था वैसिध्य क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान कराने वाला था पुण्य क्षेत्र भारत में सह कपिल का तप स्थान कहा गया यह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूरब मला पर्वत से पश्चिम श्री शैल से उत्तर और गंडमदन से दक्षिण था उसकी चौड़ाई लगभग 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी भारत के उत्तर भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण शुभद्रा और सरस्वती नाम की दो रमणीय नदियां बहती हैं सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्यभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंत पर्वत को बाईं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली हैं वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा मुनि उसने पहले शिवजी के पास एक दानेश्वर दूत के रूप में भेजा उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही अंत में महेश्वर ने कहा दूत हम किसी का पक्ष भी नहीं लेते क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं सदा भक्तों के अधीन रहते हैं उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते हैं देखो पूर्व काल में श्री ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटभ का युद्ध भी हुआ था परंतु पुनः भक्तों के हितकारी उन्ही श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रह्लाद के कारण हिरणाक्षुप का वध किया था तुमने यह भी सुना होगा पहले जो माने त्रुपरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था पूर्व काल में राजेश्वरी जगत जननी काजो शुभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और उन्होंने दाक्त्यों का वध कर डाला था रहवी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था वे ही सभी देवगण आज श्री ब्रह्मा के शरणापन हुए थे तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए धूत इस प्रकार श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु आदि देवगनों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधिश्वर देने के कारण मैं युद्ध के लिए आया हूं तुम भी महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो अब तक तो जो दात्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समान का नहीं कर सकता इसलिए राजन देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी अर्थात कुछ नहीं क्योंकि मैं ईश्वर हूं और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है यों कहकर तल्यान करता महिश्वर चुप हो गए तब शंक चूड का वहदूत उठा और उनके पास चल दिया